जयत्रा द्रम कर्णे शृणेवा भद्रम पशेम्शत्र स्थिर सुतस्तवेदेवितायु शांति शांति शांति असर विवेदीय मुंडकों पर अवतरण भाष्य को विचार चल रहा था ये भाष्य व्याख्या है कि व्याख्या है बात ये चल रही थी मीमांसकों ने कहा यह भाष्य व्याख्या नहीं है इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्मकांड में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है केवल ये इसके कर्म के अंग कर्म करने वाला कर्म का करता जो अंग है उसके अंग रूप से कर्ता का विज्ञान कराने वाले हैं तो कर्मकांड में इसकी चरितार्थ हो जाएगा स्वतंत्र रूप से ये कोई फल देने वाली नहीं ब्रह्म विद्या ऐसे गुरुवादी की शंका थी उसी शंका के समाधान करता है उसके लिए आरंभ कर रहे थे चल रहा था कल भाष्य में चल रहा था ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्व सर्वाश्रम अधिकार है तो ज्ञान के लिए ज्ञान मात्र तो सबको अधिकार है चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो चाहे गिरस्थाश्रम हो चाहे बाणप्रस्थ हो चाहे संन्यास्रम हो सभी का अधिकार है ज्ञान में भिन्न भिन्न प्रक्रिया अलग अलग है कैसे ज्ञान होना है ज्ञान मात्र में सभी आश्रमे का अधिकार है सभी वर्णियों का अधिकार है ज्ञान मात्र होने पर भी तथा संन्यास निष्ठ ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन न कर्मशिता भक्ष्यचरिया चलन संन्यासादी चुनौं दर्शयती फिर भी मुंडो को परिषद जब पढ़ते हैं तो पता लगता है ज्ञान मात्र में तो सभी का अधिकार है किंतु ये जो फिर सन्यास निष्ठा ही जो विद्या है माना कर्म त्याग विग्रह मान अग्निहोत्र आदि कर्म करता था पहले उसका परित्याग को सन्यास कहा है यही सन्यास का सर्वस्व त्याग कोई भी नहीं रखना सर्वस्व त्याग को संन्यास कहा है ऐसा ही हम मुंडो को परिषद में श्रुति दिखाती है बोलते हैं मोक्ष साधन न कर्म संहिता गृहस्ता आश्रम आदि में कर्म सहित ज्ञान होगा क्योंकि कर्म करना पड़ेगा उनको कर्म होने से वो हो कर्म कर्म से वो मोक्ष मोक्ष देने वाली नहीं नहीं नहीं होती होता एक के साधन देखा जाता क्यों यहां पर भिक्षाचरिया चरण थी भिक्षा से जीवन निर्वाह करते आया तो गृहस्थाश्रम तो भिक्षा कर नहीं सकता ज्ञान मात्र में सभी का अधिकार है किंतु जो कर्म सहित ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं होता क्योंकि चरंती भक्ष्यचर्याक्य आएगा आगे तो भिक्षा करने वाला तो सन्यासी संगाचर्या शब्द से संुति तो यही आएगी संन्यासादेता है शुद्ध सत्व ऐसा आएगा वेदांत वाक्य न सदा मित्र इत्यादि सन्यास योगा देता है शुद्ध सत्व वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थात और के संबंध से बैठा हुआ है यतया शुद्ध सत्व जो अंतकर्म दिन के शुद्ध हो गया है शेती लोग इत्यादि चर्चा यहाँ आने वाली है इसके मतलब ये दोनों श्रुति जब देखते हैं भक्ष चर्यांत और संन्यास युगा देखने से मोक्ष देने वाली ब्रह्म विद्या कर्म सन्यास पूर्वक ही होगा कर्म सहित नहीं हो सकता यही बोल रहे हैं ये कह रहे हैं, ज्ञान मात्र यद्य सर्वाश्रम अधिकार है ज्ञान मात्र में सभी का अधिकार है भिन्न भिन्न तरीके कैसा होना है किंतु तथा तो भी संन्यास निष्ठा प्रमिद्या संन्यास विशिष्ट ब्रह्म विद्या खाली ब्रह्म विद्या नहीं ऐसा ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन मोक्ष का साधन तो ऐसी ब्रह्म विद्या होगी संन्यास विशिष्ट ब्रह्म विद्या ऐसा न कर्म सहित कर्म सहित प्रमुख मोक्ष के साधन नहीं ये कैसे पता लगा कहते मंत्र आएगा आगे आचरण करते हैं करके और संन्यास योगाद इत्यादि श्रुति यही आने वाली है आगे ब्रह्म ऐसे बोलती हुई श्रुति दर्शहित यही दिखाती है कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता कर्म और ज्ञान समुचय यहां चाहते हैं सभी आश्रम में रहते हुए कर्म सही ज्ञान से मुख्य होता कल टीका शंका उठाई थी एकदेशी की शंका थी शंका ये थी स्वाध्याय अध्ययतव्य मंत्र है वाक्य है अपने में शाखा का अध्ययन करना चाहिए प्रतिदिन करना चाहिए अध्ययन स्वाध्याय व अध्ययतव्य तो ये स्वाध्याय का अध्ययन करने वाले सभी आश्रम होंगे अपने अपने स्वाध्याय अध्ययन करेंगे तो जब स्वाध्याय अध्ययन करना वेद का अध्ययन करना है तो वेद पढ़ेगा तो खाली कर्म कांड मात्र तो नहीं पड़ेगा उपासना कांड भी पड़ेगा ज्ञान कांड भी पड़ेगा सभी पड़ेगा संपूर्ण वेद पड़ेगा अच्छा जो ज्ञान कांड पड़ेगा तो तत्व तो से आदि महावाक्य भी पड़ेगा चाहे गृहस्थ हो जो भी वो सभी पड़ेगा ही वहां जो महावाग्य पड़ेगा तो तज्ज्ञ ज्ञान उसको होगा ही और एक तरह वर्णीय है वो अभी गृहस्तात्र में बैठा हुआ है कर्म भी है उसके पास और ज्ञान भी है तो ज्ञान कर्म समुचय से वो होता है ऐसा एक ऋषि की ऐसी शंका थी उस शंका के निराकरण कर रहे हैं यद्य भी ज्ञान में अधिकार है सबको अधिकार है योग्यता है किंतु तो फिर भी सन्यास निष्ठा जो प्रमिति है माने सन्यास पूर्वक संपूर्ण का परित्यागपूर्वक ब्रह्म विद्या मोक्ष साधन न कर्म संहिता कर्म सहित होने नहीं सकती क्यों गृहस्ता में कर्म है कर्म सहित ब्रह्म विद्या मोक्ष के साधन नहीं हो आगे कहेंगे याग्ञ बल्गिया ऋषियों की क्या स्थिति होगी जब वो तो आश्रम में है तब तो कहेंगे वह वास्तव में आश्रम में गृहस्था है वो या केवल के आदि मुझे दिखाई पड़े अभी स्वयं आगे चर्चा उठाएंगे इसकी गृहता का आभास है वास्तव में गृहस्ता है ही नहीं वो ऐसा दिखाएंगे टीका चल रही थी ठीक इसकी टीका देखे सर्वस्व त्यागात्मक संन्यास निष्ठा एवं परब्रह्म विद्या मोक्ष साधन येदो दर्श यदि वेद यही दिखाता है क्या दिखाता है सर्वस्व त्याग सर्वधन का त्याग स्व धन होता है संपूर्ण धर्म का त्याग मुकेष्णाष्णा पुत्र आदि का त्याग सर्वस्व त्याग रूप जो सन्यास है सन्यास का अर्थ सर्वस्व त्याग यही होता है सन्यास तिष्ट ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म विद्या ही मोक्ष साधन मीति वेदो दर्श वेद दिखाता है कौन दिखाता है वेद ये कहा यहाँ की ये भाईचर्य चरंत और सन्यास मुंडक में है ये वाक्य आने वाला है आगे ये दिखाया टिप्पणिया 11, 12 की टिप्पणी है 11 में कहते अनुमान है बादन दर्शन आदि ने अनुमान दिया था पूर्व 10 नंबर टिप्पणी में अनुमान दिया था ब्रह्म विद्या आश्रम कर्म समुचा समुचिता एवं फल देगा जो आत्मज्ञान है ना ब्रह्म विद्या है तत्त आश्रम कर्म समुचित होकर ही फल देंगे देगी केवल ब्रह्म विद्या फल नहीं देगी क्योंकि स्वाध्याय होते अद्वेत्तम विधि है स्वाध्याय करेंगे सभी आश्रम करेंगे वेद वेद पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो ज्ञान भी पढ़ेंगे कर्म भी कर रहे हैं आश्रम विशिष्ट कर्म सभी कर रहे हैं और ज्ञान भी होगा तो दोनों समुचित कर्म सहित फल देने वाली है फलदनी का ऐसा कहा निश्टत, है ब्रह्म विद्या इसलिए कर्म विद्या जैसे कर्म विद्या है आश्रम निष्ठा गृहस्थ आश्रम है तो कर्म ज्ञान कर्म का ज्ञान जो होगा ये कर्म शहीद होकर फल देगा ठीक इस प्रकार कहा था उसमें अनुमान में दोष देते हैं श्रुति का बाद है जो पूर्वाजी ने अनुमान दोष है क्या बाध दोष है भैक्षाचर्य चरंती ऐसा आया गृहस्थ आश्रम में भैक्षाचर्य होना संभव नहीं है वह संन्यास आश्रम को दिखा रहा है श्रुति और स्पष्ट बोल दिया आगे जाकर के संन्यासा देते शुद्ध सत्ता इत्यादि श्रुति है अनुमान में बाध है पूर्ववाधि नहीं, नहीं बाद नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता के छठे अध्याय कार्य करो सन्यासी न गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर दिया है अनाश्रित कर्म फल कर्म फल को त्याग करके कर्म त्याग ने खुदी कहा कर्म फल में आश्रित न होता हुआ कर्म फल को त्याग कर जो कार्य कर्म कर्तव्य कर्म जो करता है कर्म तो करेगा फल को त्यागेगा सर सन्यासी जो जो वही सन्यासी है वही योगी है ना के अग्नि केवल छोड़ दिया उतने मात्र से सन्यासी नहीं हो सकता है कोई योगी भी नहीं हो सकता ऐसा कहा हुआ है माने सर कर्म त्याग नहीं बताया केवल फल त्याग बताया हुआ है तो गृहस्था में कर्म करता रहेगा फल त्याग तो कर्म करते हुए सन्यास उसका ब्रह्म विद्या समुच्चय हो जाएगा ऐसा पूर्वादी की शंका है ठीक है अनाश्रता कर्म फलम कार्यम कर्म करोन्यासी आपने जो कहा कि एक कर्म सहित ब्रह्म विद्या फल नहीं दे सकती है जो कहा कर्म सहित देती है वो तो फल फलत्या के लिए कहा हुआ है सिद्ध साधनता दोष तो पूर्वादी की शंका हो गई तब परिष्क होती है सन्यास का परिष्कार करते हैं कर्म का भी त्याग है खाली कर्म फल का त्याग नहीं वहां तो गीता के अध्याय में में वो आदि के लिए प्रशंसा के लिए अज्ञान के लिए कहा गया कर्म फल को त्याग करके कर्म करता हो एक प्रकार का उसको सन्यासी माना जाएगा मुख्य सन्यासी की विषय नहीं हो गीता का मुख्य सन्यासी नहीं वो तो सर्वस्व त्याग है संशीलित हो ष्णा पुत्रेश जितने सब सर्वस्व त्याग वहां सर्वस्व त्याग नहीं है गृहस्थास्त्र में क्या होता कर्म फल का भय त्याग करेगा कर्म का तो त्याग नहीं करेगा ना सर्वस्व त्याग नहीं होता वहा उत्तर है ये कहा परिषकर सर्वस्व इत्यादि एक टीका में कहा था सर्वस्व त्यागात्मक संयास निष्ठा है पर कुछ कुछ त्याग के बाद काम से नहीं चलेगा सर्वस्व त्याग विशिष्ट जो मोक्ष का साधन हुआ है ये कहा त्यागात्मक के बारह त्यागात्मक संन्यास भैिकचर्या में गमक क्या है ये जो मुंडक में आएगा भैिकचर्या चरण थी सर्वस्व त्याग हो तभी तो भैक्स्यचर्या करेगा संन्यास आश्रम में एक गमक है एक कहा तो ठीक का भी कहा सर्वस्व त्याग आत्म का सन्यास निष्ठा है, पर नाम है।, है। जो सर्वस्व त्यागने वाले प्रेस ना सर्वस्व त्याग के लिए देते हो ऐसी स्थिति है तादृश सन्यासी राम जो सर्वस्व त्यागी है ऐसे संन्यासी होगा कर्म साधन से स्वस्थ उस सन्यासी के पास में कर्म का साधन स्वच्छ अभाव कर्म का साधन धन होता है गाय चाहिए दूध चाहिए दही चाहिए चाहिए कर्म करने के लिए अग्निहोत्र आदि के लिए बहुत साधन चाहिए वो जो त्याग करके बैठा हुआ सन्यासी है तो कर्म करने के लिए साधन नहीं है उसके पास तो कैसे कर्म करेगा वो वो सन्यासी कर्म नहीं कर सकता ये कह सन्यासी नाम कर्म साधन जो कर्म का साधन होते हैं स्वच्छ अभाव स्व माने धन धन का अभाव है वहां सर्वस्व त्याग कर दिया उसने तो धन का अभाव होने से न कर्म संभव वहां संन्यास में कर्म का संभव है ऐसे संन्यासी को केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन है ये कहा स्वच्छ अभाव तेरह की टिप्पणी स्वच्छ माने धनस्य क्योंकि स्व शब्द चार अर्थों में प्रयोग होता है सोम ज्ञाति धनाख्याय शूद्र है व्याकरण में स्वशब्द धन में भी होता है और अपने स्वरूप के लिए भी अपने आप के लिए स्व का प्रयोग होगा पुत्र के लिए भी होता है ज्ञाति बंधु बन, बांधव के लिए भी स्व का प्रयोग होता है धन के लिए भी होता है यहाँ दम शब्द में प्रयोग किया है। अच्छा ठीक है कहते महाराज सन्यास आश्रम में भी तो कर्म है आप कहते हैं सर्वस्व त्याग कैसे होगा संन्यासी होगा अभी एक शन का फिर आ रही ठीक है सर्वस्व त्याग कैसे होगा वहां भी तो आश्रम विशिष्ट कर्म तो होगा ना तथा आश्रम विशिष्ट कर्म सभी के लिए है तो सन्यासी भी तो अपने आश्रम का कर्म तो करेगा ना आश्रम वाला कर्म नहीं करेगा तो? अपना आश्रम का कर्म तो करेगा यही शंका है विद्याभ्यास निष्ठत्व है वह सिद्धांत बोलते हैं उसका उत्तर देते हैं उस शंका पर उत्तर देते हैं जो आश्रम धर्म का पालन दिखाई पड़ रहा है सन्यासी का वो भी कैसा है समाधि से युक्त क्यों समाधि युक्त होना चाहिए सन्यासी को मन शांत हो इंद्रिय दमन हो प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान आश्रम धर्म माना जाता है जो आश्रम धर्म जो आश्रम धर्म दिखाई दे रहा है सन्यासी का तो कर्म और ब्रह्म विद्या समुच्चय होगा ऐसे शंका करे तो कहते वो भी समाधि उपब्रम विद्याभ्यास अनिष्ठत्म के समाधि से विशिष्ट जो विद्याभ्यास के लिए है वो वास्तव में वो माना जाएगा वास्तव में सन्यासी का नंबर की टिप्पणी संन्यास आश्रम धर्मात्मक कर्मणाव समुचय संन्यास आश्रम विशिष्ट में जो धर्म है उस धर्म कर्म के साथ तो इसका ब्रह्म विद्या का समुचय होगा शंका करने पर कहा नहीं वो भी नहीं हो सकता क्यों गीता के पंचम अध्याय में कहा है यस्वात्मरद्रेव से चतुर्थ अध्याय में यस्तात्म द्रेव से मानव आत्मनिव जो आत्मा में ही तृप्त है आत्मा में ही रमण करता है उसके लिए कोई कार्य नहीं है कोई कर्तव्य नहीं होता ऐसा कहा हुआ है <coughs> आगे ठीक है, आगे बोलते हैं तेसाम शौच आचमनादि रभी तत्व तो, तो ना आश्रम धर्मो लोक संग्रहार तत्वा कहते हैं पवित्रता आदि तो रखेगा शंका करेगा पूर्व आदि <coughs> कर्म नहीं करेगा सुहा नहीं करेगा ठीक है तो पवित्रता आदि शौच आदि आजम आदि ये तो रखेगा एक कर्म होगा उसके पास तो कर्म और ज्ञान का समुचय हो गया पूर्व आदि की शंका यही है यही है तो उत्तर देते हैं देशाम शौच आजमनादी जो तेमान सन्यासी नाम जो सर्वस्व त्याग करके बैठे हुए सन्यासी हैं उनका शौच आचमनादि जो क्रिया दिखाई पड़ रही है आपको पवित्रता शौच पवित्रता और आजमनादिरफी तत्व तो, तो ना आश्रम धर्म वास्तव में आश्रम धर्म वो भी नहीं होता वास्तव में नहीं होता तत्व तो ना आश्रम धर्म नहीं होता क्यों पवित्रता आदि जो दिखा रहे हैं आचमन आदि कर रहे हैं किसके लिए लोक संग्रह के लिए मतलब लोगों को आगे की पीढ़ी को सिखाने के लिए कर रहे हैं उन, उनके लिए तो तस्कार नीत उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है ना करे कोई प्रत्यवाय नहीं लगेगा उनको मुख्य सन्यासी बना हो यदि सन्यासी हो तो वो तो आत्मा में ही तृप्त है ऐसा तेराम पंद्रह की टिप्पणी कहते हैं शौच आज है। पवित्रता के बारे में कहीं स्मृति में लिखा है कैसे कैसे पवित्रता जब शौच जाते हैं तो मिट्टी से कितने बार कहा वहां चाहिए इसके बारे में कहा है कोई स्मृति की बात देते हैं शौच कैसा होना चाहिए एका लिंगे गुदे तीसरा तथा वाम करे दशह मृतशुद्धिशौचम गृहस्थान द्विगुण ब्रह्मचारी गुण गुण शौचाद निषेध है पूर्वादी कहता है महाराज संश्रम धर्म है शौचाद क्या है शौचालय तो घात न करना क्या है एक मिट्टी लगाना जनन्द्रिय में एक बार मिट्टी लगाना ऐसा लिखा है एक बार और गुदे तीसरा गुदा में तीन बार मिट्टी लगाना और तथा बाम करे दशह बाएं हाथ में दस बार मिट्टी लगाना उभयो सप्तः और दोनों हाथों में सात बार मिट्टी लगाना एक स्मृति में कहा है मृदा शुद्धि अभिपदा शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए मिट्टी लगाने की बात है ऐसा कहा ये तौतम गृहस्थान ये जो इतना करना गृहस्तों के लिए शौच माना गया है यह तौतम एक बार जन में और तीन बार गुदा में और बाएं हाथ में दस बार दोनों में सात बार ऐसा लगाना ना गृहस्थों के लिए शौच माना है गृहस्थान द्विगुणम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी में से दुगुना करना होगा ऐसा लिखा है त्रिगुणम तो बनस्ता नाम को तीन गुना करना होगा ऐसा लिखा है स्मृति और तो चतुर्गुण और सन्यासी जो सन्यासी माने केवल आश्रम धर्म पालन करके रहने वाले सन्यासी ज्ञानी सन्यासी नहीं जो आत्मरति आत्मक्रीड़ा आत्मविथन वो सन्यासी नहीं मुख्य सन्यासी नहीं केवल आश्रम धर्म का पालन करके बैठे वो सन्यासी के लिए चार बार ऐसा लिखा है यदि शौचाधिकम शौचादी कर्म आपकी अस्थि शौचाधिक कर्म तो उनको है तो कर्म और ज्ञान का समुचय हो जाएगा सन्यास को सन्यासी को भी ये समुचय व्यादी की शंका आई तो उसका उत्तर देते हैं तेसाम इत्यादि कर कहा तेसाम शौच आचमादि जो मुख्य सन्यासी की बात है माने सर्वस्व त्याग करके आत्मभाव में बैठा हुआ सन्यासी होगा उनका जो शौचालय दिखाई पड़ता है उनके लिए कर्तव्य नहीं तत् कार्य में उनके लिए कैसी स्थिति है लोक संग्राह है आगे की पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए है ये बता दिया। <coughs> अच्छा आगे टिप्पणी तो हो गए ना अच्छा उनके लिए तो यही कहा क्या है आसुभ तेर आमृतिक आलम नहित वेदांत चिंतया जो मुख्य सन्यासी की चर्चा पर यही कहा है शंकराचार्य जी ने सन्यासी का उपदेश दिया है आसुभ तेर आमृतिक आलम वेदांत आपको शौचार्य करने की आवश्यकता नहीं उस स्थिति में आप सोने से पहले जो समय आपके पास बचा है आसुकते क्योंकि सोने के बाद जगने के पहले वो हम हमारी हाथ में हमारे हाथ में नहीं अवस्था हमारे हाथ में नहीं है हम दूसरे की स्थिति में हो जाते हैं अज्ञान में डूब जाते हैं अभी वह सभाष में है सोने के पहले की अवस्था और मरने के पहले की अवस्था आशुतेर आप देते सोने से पहले जितने समय है वह सभाष में होते हैं आप और मरने से पहले जितने हैं वो सभाष में यह तो है यह अवस्था वेदाओं की चिंता कहा वेदांत चिंतन से समय काटे वेदांत विचार करते रहे आत्मान विचार आत्मा करते रहे ऐसा कहा हुआ है आशुत्य रामय कालोम वेदांत वचना ऐसा है इसलिए जो से अधिक कर्म लिखा हुआ है इनके लेने नहीं बसता ये तो लोक संग्रह के लिए जो करते हैं तो आगे पीढ़ी के दिखाने के लिए है प्रायश्चित करना नहीं है ये का? आगे टीका देखिए न ही ज्ञान तो सदृश पवित्र गीता में कहा भगवान ने ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कुछ नहीं है उसको कर्म की आवश्यकता नहीं है अपने फल देने के लिए न ही ज्ञान सदृश पवित्रम यह विद्यते तत्सवय योग काली गीता में कहा और ठीक है कहते सन्यासी को तीन बार स्नान करना चाहिए ऐसा कहीं लिखा है स्मृति में चर्चा है त्रिशवण स्नान तो कैसे अज्ञानी सन्यासी के लिए केवल आश्रम धर्म का पालन करके बैठा है आत्मज्ञान नहीं है जिनको उनके लिए है त्रिशवण स्नान आदि वास्तव में जो आत्मरति आत्मक्रीड़ा आत्म मिथुन आत्म आत्म हो गया हो उसके लिए कर्तव्य नहीं है मुख्य सन्यासी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है आश्रम धर्म मात्र पालन करके बैठा हुआ है जो अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है वो भी एक सन्यासी है तो उसके लिए होता है त्रिशवण स्न आदि प्रातरमध्या स्नम पानपुरस्थ ग्रेस्त भिक्षुण त्रिशवण एक ब्रह्मचारिण व्यासोक्त लोक स्वग्रह अनुक्त भक्ति। ध्यान्हन स्नान बान प्रस्थ गृहस्थ ऐसा कहा है कहीं तो बहन और गृहस्थ दो के लिए प्रातः काल और मध्यान्ह में दो, दो समय में स्नान करना चाहिए मान गृहस्थ आश्रम ही हो चाहे बानप्रस्थ दो के लिए दो समय में स्नान करना चाहिए ऐसा कहीं स्मृति में कहा है और भिक्षुणाम त्रिशवा और भिक्षु माने सन्यासी को तीन बार स्नान करना चाहिए ऐसा लिखा है एकम तो ब्रह्मचारी नाम ब्रह्मचारी को एक बार स्नान करना चाहिए ये व्यासी ने कहा है व्यासोक्त लोक संग्रह अनुपय से लोक संग्रह में उपयोगी नहीं है तो तब तथा आश्रम को लेकर के बोला जो सन्यासी को तीन बार स्नान करने को बोला लोक संग्रह अन्य अन्य के सिखाने के लिए थोड़ी होगा लोक संग्रह में उपयुक्त तो नहीं है ये ये भी, इसके भी गति बोलते हैं क्या त्रिशवण आदि अज्ञा सन्यासी के लिए है मुख्य संन्यासी के लिए नहीं है ऐसा क्यों तस्य कार्यम कार्य में कहा है वह मुख्य संन्यासी के लिए तो मुख्य सन्यासी आत्माकार सर्वस्याग पूर्वक आत्मभाव में बैठने वाला मुख्य संन्यासी होता है तो तस्य कार्यो में ऐसा कहा है मुंडक में भी ऐसे आएगा वेदांत विज्ञान सुनिश्चित संयास युगा सत्ता ब्रह्म लोक ही परामृता परिमोचन सर्वे मुंडक में आएगा ये बातें भी है कहा ठीक है देखे अतः कर्म निवृत्त साहित्य ज्ञान न कर्मा इसलिए कर्म, कर्म निवृत्ति के साथ साहित्य है सहभाव है माने कर्म के अभाव सन्यास और ज्ञान का साहित्य है कर्म का और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता कर्म के सन्यास और ज्ञान का समुच्चय है एक कहा टीका में होता है अतः कर्म निवृत्तिया कर्म की निवृत्ति माने आप बाहर जाओ नहीं कर बाहर बाहर जाओ जाओ जाओ से चले तू कौन चलो हल्ला अतः कर्म निवृत्त व साहित्यम ज्ञान से इसलिए कर्मा भाव के साथ ही ज्ञान का सह समुचय है संन्यास के साथ ही कर्म ज्ञान का समुच्चय है न कि कर्म के साथ इसलिए गृहस्थाश्रम आदि में ये संन्यास नहीं हो सकता इसलिए उनके लिए ब्रह्म विद्या से मोक्ष नहीं मिलता ये सिद्ध हो गया आगे टीका में कहते हैं इतना कर्म समुचिता विद्या मोक्ष इस हेतु से आगे एक और हेतु देना चाहते हैं कर्म समुचित जो विद्या है कर्म विशिष्टा माने कर्म के समुचय कर्म और ज्ञान साथ में हो करके मोक्ष नहीं दे सकता मोक्ष का साधन नहीं हो सकता कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के मोक्ष के नहीं हो सकते हैं इसके लिए एक ही तौर तो देते हैं भाष्य में कहा विद्या कर्मो विरोधा च कर्म विरोधा च ये भाष्य में बोलती है ज्ञान और कर्म का विरोध है जैसे सूर्य का प्रकाश और अधेरा दोनों में विरोध है रात्रि होगी तो प्रकाश नहीं होगा प्रकाश होगा तो रात्रि नहीं होगा विरोध है जब तक अज्ञान होगा तब तक कर्म करना है कर्म करेगा और ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो गया कर्म नहीं रहेगा ज्ञान और कर्म का विरोध है क्योंकि कर्म के जो कारण हैं अज्ञान मैं ब्राह्मण आदि हूं अमुक जाति का हूं मेरे लिए कर्तव्य बनता है मैं योग्य हूं दक्ष हूं इत्यादि ये कर्म का लिंग है तो अज्ञान काम करता है वहां ज्ञान में नाहम देहा निषेध करके होगा मैं ब्राह्मण आदि कोई शरीर आदि नहीं हूं ज्ञान ऐसा बोलेगा दोनों एक साथ होना संभव नहीं देहा विमान भी रहे और देहा विमान भी त्याग भी हो दोनों संभव नहीं एक साथ विरोध है इसलिए भी कर्म और ज्ञान का समुचय होने हो सकता ये उत्तर दे रहे क्योंकि हैं क्योंकि यह समुचयवादी जो भरती प्रपंच आदि है जीवित अग्नित्र जूहिया इत्यादि वाक्य ला करके बोलते हैं जब तक जीवन है जब तक आयु है प्राण है तब तक अग्निहोत्र करना चाहिए माने कर्म करना चाहिए ज्ञान होगा, होगा तो बीच में होगा कभी तो कर्म कैसे छोड़ेगा वो तो आयु को निमित्त बनाया हुआ है कर्म के लिए कर्म करते रहना पड़ेगा इसलिए ज्ञान का बाद ही ऐसा तर्क देते हैं किन्तु भाष्यकार तर्क है क्या वो जो याव जीवित अग्निहोत्र जो आदि श्रुति अज्ञानी को लेकर अज्ञानी है देहाभिमान शुक्त है उसके कुर्य सतम समा एवं तो नानक हेतु कर्म करते हुए तो कर्म करते हुए और मनुष्यपना चला गया तो कर्म नहीं कर सकता ऐसा कहा है तो यही एक हेतु और दे रहे है इत कर्म समुचिता समुचिता विद्या मोक्ष न मोक्ष सा कर्म समुचय ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं हो सकता ये हेतु क्या है विद्या कर्म विरोधाच भाष्य में कहा ज्ञान और कर्म का विरोध विद्या मान ज्ञान ज्ञान और कर्म का विरोध है होने से भाष्य में आगे बोलते हैं नहीं ब्रह्मत्मा एक दर्शन सह कर्म स्वप्न पे संपादय तुम सक्य ब्रह्मात्मा एक दर्शन हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हो व्यक्ति और काल में कर्म के साथ कर्म करना स्वप्न में भी संभव नहीं है यदि अहम ब्रह्माष्टमी भाव में पहुंचा हाँ देहोश इस भाव में यदि है मैं मनुष्य हूं शरीर हूं इस भाव में है तब तो कर्म का अधिकारी हो किंतु अहम ब्रह्माष्टमी में यदि पहुंचा हो यही कहते हैं नहीं ब्रह्मत्मा का दर्शन है ना सह जो ब्रह्मात्मा का दर्शन अहम ब्रह्माष्टमी ये दर्शन ये ज्ञान इस ज्ञान के साथ कर्म स्वप्न भी न सक उस कर्म उस ज्ञान के साथ में कर्म को जागृत में तो क्या स्वप्न में भी संपादन करना संभव नहीं है जब हम ब्रह्मास्म विभाग में पहुंचा ज्ञान ऐसा ज्ञान हो तो उस ज्ञान के साथ में कर्म का समुच्चय करना स्वप्न में भी संभव नहीं जागृत में तो क्या करेगा ये अकर्ति ब्रह्म ब्रह्म व अस्मृति करो में यदि जब फोटो पे आघात है तेरे तो आघात दोष है विरोधी दोष है कैसा दोष है अकर्ता ब्रह्म हो ये, ये ज्ञान होना और दूसरी तरफ होना की करो भी मैं का कर्म करता हूं ऐसा कहा मैं अकर्ता ब्रह्म हूं ये भावना आनी एक ही काल में और इधर मैं करता हूं ये बोलना ये बनेगा नहीं स्पष्ट व्याघात है अकर्तृ ब्रह्मति करो भी इति फुटो व्याघात स्पष्ट व्याघात है विरुद्ध विरोध है एका। आगे ठीक टीका में कहते हैं यदा ब्रह्मात्मा था था। एक विस्मरती तो कभी भूल जाएगा अहम ब्रह्माष्टी वृत्ति खो जाएगी उसकी उस काल में कर्म करेगा तो ज्ञान कर्म समुचय हो जाएगा ये सं जा रहा है कूर्वाली अकर्तिक ब्रह्म अस्मि है यदा ब्रमात्मा का विस्मृत तो अहम ब्रह्माष्टमी करके धारावृत्ति चला रहा था अहम ब्रह्माष्मी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति थी उसकी जब विस्मर होगा कभी भूल जाएगा विस्मर ही विस्मरण कर जाता है तदा उस काल में उत्पन्न विद्योपी ज्ञान तो उत्पन्न हो गया था किंतु विस्मर हुआ है उत्पन्न विद्या है ज्ञानी हो चुका है वो विस्मर तो काल है उत्पन्न विद्योपी करम करिष्यति कर्म करेगा फिर भूल गया जिसका काल में अहम ब्रह्मा भूल गया तो कर्म करेगा तो ज्ञान कर्म समुच्चय हो गया ये शंका तथा समुचय सम्भाव्य थे इस प्रकार से समुच्चय की संभावना की जा सकती है यदि नवाच्यम ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए सिद्धांत करते ये शंका भी नहीं चलेगी क्यों नहीं चलेगी भाष्य में कहते हैं विद्या काल विशेष अभाव अनियत निवित काल संकोच कभी ज्ञान हो कभी न हो काल का संकोच करना संभव नहीं ज्ञान ज्ञान होगा तो फिर वो काल का संकोच नहीं होगा विद्या आत्मज्ञान जब हो गया उसके काल का संकोच कभी भूल जाता है ज्ञान नहीं रहेगा फिर आगे सब आएगा ऐसा नहीं हो सकता काल संकोच अभाव काल विशेष अभाव एक हेतु दिया काल विशेष का अभाव है ज्ञान होगा तो हमेशा रहेगा और दूसरा अनियत निमित्त जैसे कोई निमित्त होते हैं नैवित्तिक कर्म के लिए कोई निमित्त बनते हैं किन्तु वो भी नहीं है ज्ञान के लिए ऐसा भी नहीं है इसलिए काल संकोच अनुपत्ति काल को संकोच करना जब भूल जाएगा उस काल में कर्म करेगा फिर याद आ जाएगा कर्म छोड़ देगा ये कहना बनेगा ऐसा तो ठीक तो से इसकी व्याख्या करेंगे पहले टिप्पणी है एक नंबर टिप्पणी काल संकोच भावा भावे हेतु दे माधो हेतु दिया एक तो काल विशेष का अभाव और दूसरा नियत निमित्त का अभाव इसलिए काल संकोच नहीं हो सकता है कहा जैसे देखो यथा नित्य से संध्या बंधनाधि नियत काल काल जैसे संध्या बंधन आदि कर्म नियत नियत है निमित ठीक समय में करना चाहिए समय के इधर उधर नहीं करना चाहिए संध्या बंधन आदि जो नित्य संध्या बंधन आदि है नित्य नियम जो करते हैं संध्या बंधन आदि का नियत कालत्वा नियत काल है उनका इसी समय में सूर्योदय से पहले ही संध्या कर लेनी चाहिए प्रात संध्या असाम संध्या सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए काल का नियम है वहां संकोच हो जाता है काल, काल संकोच वहां काल का संकोच कर दिया जाता है नित्य कर्म बाकी समय में नहीं कर रहा है ऐसा काल का संकोच कर दिया जाता है और यथावा नैमित्त कर्म जैसा होता है पुत्र जन्मादिहत निमित्त काल संकोच ऐसे पुत्र जन्म हो गया तो हवन कर है तो जैसे वन करना है जो भी करना जैसे पुत्र जन्म होगा तो कार्य कर्तव्य करना है उस काल में वहां काल संकोच है आगे पीछे नहीं कर सकते जब पुत्र उत्पन्न होगा तभी करना होगा न कि पहले भी नहीं कर सकते बाद में भी नहीं कर सकते काल का संकोच है जैसा है न तथा उत्पन्न विद्या काल निमित्त नियम जिसका एक बार ज्ञान उत्पन्न हो गया इस प्रकार से काल का नियम नहीं है कभी हो कभी ना हो इसी समय ज्ञान होना चाहिए इस समय नहीं होना चाहिए ऐसा नियम नहीं होगा प्रात काल ज्ञान होता है सायकाल नहीं होता है ऐसा नहीं कर सकते काल का नहीं कर के बारे। काल काल काल अभाव का अभाव कैसे दिखाए ज्ञानी के लिए गीता के पंचम अध्याय में कहा पंचमध्या नईदी युक्त मने तत्व जिघ्रन नशन गच्छन सुपन शशन प्रलपन विसृजन गृह निम्बे इंद्रियांद्रिया वर्तंत धारा ये ज्ञानी की स्थिति ऐसी बताए हमेशा उसकी स्थिति ये रहेगी जो अपने अपने विषयों में इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है मैं इंद्रिय नहीं मैं हूं मैं इंद्रिय से भिन्न हूं नेंद्रित करो जो काम कर रही इंद्रियां कर रही है मैं नहीं करता हूं इस भाव में रहे सब अज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ कर रहा देख रहा सुन रहा खा रहा पी रहा सब दिख रहा है उसकी भावना दूसरी है ना केंद्रित करो मैं कुछ नहीं करता हूँ क्यों ये करने वाले दूसरे है पहले जब तक उनके साथ में तादाद में करके बैठा था मैं करता हूं बोलता था अज्ञा मैं भोजन करता हूं इत्यादि अब प्राण भोजन कर रहा मैं नहीं कर रहा हूँ आंख देख रही है में जो पहुंच गया मान इनसे अपने को अलग कर चुका है तादाद में हटा चुका है नैव्यजित करो भी युग दो मन तत्वित मैं कुछ भी नहीं करता हूँ इस तरह से रहे सब कुछ लोक दृष्टि में सब हो रहा है किन्तु दूसरे का कर्म दूसरे में आरोप ज्ञानी नहीं करेगा अज्ञानी करता है कर्म हो रहे हैं इंद्रियों में और मान मान्यता अपने में मैं कर रहा हूं यह अज्ञानी का काम है तो ज्ञानी की स्थिति तो ऐसे बताइए नैकित करो मिति युक्तो युक्त तत्व पश्चिम इत्यादि स्मृति राघु स्मृति से ऐसे जाना जाता है नाम अपी कृत्य विस्मरण संभव यह भी बात है प्रमाण के द्वारा जिसको अपरोक्ष कर लिया हो उसका भूलना भी संभव नहीं एक बात कभी कभी ज्ञान भूल जाएगा तो कर्म करेगा पूर्वादि की शंका थी ज्ञान जाएगा समझसे तो प्रमाण से यदि जाना हो वास्तव में तो उसको भूलना संभव भी नहीं है तत्व तो महावाग के सुना प्रमाण वेदा श्रुति प्रमाण से अहम ब्रह्मास्म बुद्धि बनी हुई है उसको भूलेगा भी नहीं आ, बिना प्रमाण का ऊपर उप, उप, ऊपर से हो तो भूल सकता है किन्तु प्रमाण से जाना हुआ को भूलता नहीं है एक न जब प्रमाण है ना अपरोक्षित प्रमाण से अपरोक्ष जिसको कर लिया परोक्ष ज्ञान काल तो ज्ञान को तो भूल भी सकता हो किन्तु अपरोक्ष कर चुका हो जो व्यक्ति उसका विस्मरण होना संभव नहीं है वृत्ति अभाव मात्रम तो ना निसमरण कभी कभी वृत्ति का अभाव होना उसको विस्मरण नहीं करते वृत्ति का अभाव कभी हो जाना मान देहाकार वृत्ति में आ गया ब्रह्माकार वृत्ति भूल गया कभी कभी हो जाता है भूलना मान विस्मरण होना अलग है कैसे वृत्ति अभाव मात्र तो न चिंतना दिना भी अनुपतिष्ठ मान है विस्मृत मै आई थी चिंतन करने पर भी अगर उपस्थिति न हो तब कहते हैं मैं मेरे द्वारा विस्मृत हो गई तब बोलते हैं विस्मृत में ऐसा है मानी चिंतन सोचते सोचते भी न उठे तब कहेंगे विस्मृति हो गई ऐसा बोलते हैं केवल वृत्ति के अभाव होना मात्र वो नहीं है विस्मरण नहीं है ये व्यवहार दर्शनाथनांगीर प्रवृत्ती विद्यासप्रदाय प्रवृत्तर्शनाथ आश्रम कर्म भी समुच्चयिंगावगम्यशंग्य आहवादा अंगीरा ऋषि आदि की चर्चा यहीं आने वाले हैं ये मुंडक में आएगा तो ये के उपदेश्ट, है, और किस आश्रम में थे वो गृह में थे तो कर्म भी करते ज्ञान भी हो गया ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं है क्या ये पूर्व आदि की शंका है जितने भी ऋषि लोग हुए वशिष्ठ हैं याज्ञ बल्ज आदि जितने भी हैं हाँ, जिनसे हम ज्ञानी मान करके चल रहे हैं कोई किस आश्रम में गृहस्था आश्रम में थे गृहस्थ आश्रम में होने से कर्म भी कर रहे हैं वो और ज्ञान भी है ज्ञान कर्म समुचय हो जाएगा क्यों नहीं होता ये पूर्वादि की संका फिर है जो समुच्चयवादी की तर्क फिर आ रहा है ये बोले नो गो गृहस्थ है कौन आंगीर प्रवृत्ति राम जो अंगिरा ऋषि आदि है अंगिरा शि ऋषि आदि विद्या संप्रदाय प्रवर्तन विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तन करने वाले यही है यही विद्या को चला रहे हैं लोग हमारे तक विद्या को ब्रह्म विद्या को लाने वाले ये तो लोग आए ये लोग न होते हमारे तक कहां से आती तो कहा में है वो इसलिए प्रवर्तक गृह कर्म भी समुचात अवग्य लिंग है अंगिरा ऋषि आदि लिंग ज्ञापक मिल रहे ऋषि लोग इसलिए गृहस्थाश्रम के कर्म से ब्रह्म विद्या समुचित है सुहा सुधा जो कर्म होते हैं गृहस्थाश्रम के वो ज्ञानी को करना ही चाहिए क्योंकि वो ज्ञानी थे कर्म करते थे <Dasnit> <tos> तो हमें भी करना चाहिए पड़ेगा ये शंका है ये शंका के उत्तर देते हैं क्या उत्तर दे यत्तु करके भाष्य में कहा यत्तु तु गृस्थे ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादी लिंगम न तत्थित न्याय बाधित बोसाह कदे भाष्यकार बोलते जो ये गृहस्थाश्रम में ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादी लिंग दिखाई दे रहा है मान गृहश्रम दिखाई पड़ रहा है अंगिराज ऋषियों के गिरस्ताश्र में रह रहे हैं और विद्या के उपदेष्टा है ब्रह्म विद्या के वो ये जो दिखाई पड़ रहा है वो जो लिंगा है तत्लिंगम वो लिंगा क्षित न्याय बाध्य तुम न चाहते तो विरुद्ध न्याय है न्याय विरुद्ध जो विरोध को कर नहीं सकता न्याय युक्ति विरोध को कर नहीं सकता युक्ति क्या दी थी अहम ब्रह्माष्ट में बुद्धि भी हो और मैं करता हूं ये बुद्धि भी हो इस दोनों बुद्धि होना संभव जो कर्म करने के लिए देहाभिमान चाहिए मैं ब्राह्मण आदि हूं मेरे लिए कर्तव्य अभिमान चाहिए और ज्ञान में ये ब्राह्मणत्व तो आदि का बाद, बाद करना होगा दोनों संभव नहीं युक्ति को विरोध करना ठीक नहीं ये बताया नहीं विधि सत्या नहीं विधि सत्यना भी तम प्रकाश एकत्व संभव शक्य थे कर तुम के मुतालिंग केवल सौ कर सही करोड़ों विधि बाकी आ जाए फिर भी अधेरे को और प्रकाश को एक बनाना संभव नहीं है कोई वेद विधान कर दे अधेरा और प्रकाश एक है अधेरा प्रकाश एक है तो यह विधान हो जाएगा ठीक केवल लिंग का ज्ञापन मिल रहा है कि अंगिरा आदि इसी ग्रस्ताश्रम में देख रहे हैं और ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक दिख रहे हैं इतने मात्र से उनको कर्मों से गृहस्थाश्रम के कर्मों से ज्ञानी के साथ संबंध करना संभव नहीं वास्तव में गृहस्थाश्रम नहीं गृह आश्रम का आवास टीका में प्रष्टीकरण करेंगे गृहस्थ जैसे लग रहे वास्तव में गृहस्था नहीं है वेदांत के प्रवर्तक ऋषि लोग आज सं लो कर रहे हैं, वो काम वो करते थे इतने शुद्ध जीवन उनका था यह बताना चाहते हैं टिप्पणी दो नंबर तथ स्थित न्याय स्थित न्याय न्याय सिद्धम विरोधम इतिहाव न्याय सिद्ध विरोध को श्रुति बता नहीं सकती है स्त्रुति के बताने पर भी कोई मानेगा नहीं उसको कोई श्रुति में कहीं लिख दे अग्नि अग्नि ठंडी होती है कहीं वाक्य आ जाए कहीं युक्ति सिद्ध विरोध को मानेगा उसको नहीं मानेगा इसलिए कर्म और ज्ञान का समुचय होना संभव नहीं है और उनमें जो कर्म और ज्ञान का समुचय दिख रहा है वास्तव में कर्मा है वह कर्म नहीं है ये कहना चाहते हैं ठीक कहते हैं, लिंगस्य न्याय प्रमुहता शैव गमकत्वाद युक्ति संगत लिंग ही ज्ञापक होता है लेना होता है युक्ति रहित लिंग को ले लिया जाएगा ठीक है लिंग से न्याय प्रमुख शैव गमकत्वाद तो गमकत्व अंगीकारात समुच्चय च न्याय समुच्चय करने में कोई युक्ति नहीं है कर्म और ज्ञान के समुच्चय करने में तर्क नहीं है युक्ति नहीं है नया भागा प्रत्युत विरोध उल्टा विरोध दिखाई पड़ता है कर्म और ज्ञान का कर्म अज्ञान काल में होता है ज्ञान ज्ञान काल की बात है विमान को बात करके ज्ञान होता है विमान को लेकर के कर्म होता है प्रत्युत उत्तर विरोध है दोनों का इसलिए न लिंग समुच्चय सिद्धि इसलिए लिंग जो ज्ञापक मिला हुआ है अंगिराद ऋषि कर्म करते थे करके उसके द्वारा समस्या की सिद्धि नहीं हो सकती कहा न्याय तस्वीर दो नंबर की टिप्पणी है इधर नहीं अशेष अधिकारी लिंगम एक पूर्व सभा में एक तर्क दिया जाति है उनकी जो तो स्थपति माना बढ़ाई होता है उनकी भी जो बढ़ाई होगा कारपेंटर होगा उसको उससे यज्ञ करवाए ऐसा आया एक करने का, का काम ब्राह्मण का होना चाहिए किंतु आज निषाद के जो स्थापति है बढ़ाई है बढ़ाई है चाहे निषाद स्वयं कर्मधार्य समास करेंगे निषाद होगा वो कारपेंटर होगा या निषाद का कारपेंटर होगा जो भी होगा उसे याग कराए ऐसा वाक्य आया इतने वाक्य मात्र से सारे यज्ञ उससे नहीं कराया जाएगा एक विशेष याग है जिसमें उसको उसके द्वारा कराया जाएगा बाकी सारे का अधिकारी वो नहीं होगा जैसा है ऐसा ही है एक्या, एक्या लिंगं, ना लिंगं। के में, एक्या में उसका अधिकार नहीं होगा एक विशेष यज्ञ में उसको मान पुरोहित बनाना है रखना है कितनी बात आएगी ठीक है इस प्रकार यहां भी जो अंगिराज विषय में दिखाई पड़ रहा है वो कर्म कर्म नहीं माना जाएगा ये कहा ठीक प्रवर्त प्रवर्त संप्रदाय प्रवर्तक प्रवर्तना जो प्रवर्तक ऋषि हैं, सांप्रदायिक के संप्रदायिक ऋषि लोग हैं हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं नारायणम बदम भव प्रशिष्टम शक्तिम च पुत्र पराशरम सब एक गृह थे नारायण स्वयं गृहस्तम है लक्ष्मी के साथ है सब गृहस्त शुरू में वहीं से चल पड़े हैं तो ये जो संप्रदाय प्रवर्तक हैं, ब्रह्म विद्या की परंपरा जहां से चलाई है जिन्होंने चला चला उनमें जो गार आभाष मातृत्व गृहस्थाश्रम दिखाई पड़ा रहा है केवल आभाष वास्तविक गृहस्थाश्रम धर्म उनमें नहीं है वो तो असंग आत्मा में बैठे हुए हैं वास्तव में स्थिति है लगते हैं गृहस्थाश्रम ही है किन्तु वास्तव में वो असंग आत्मभाव हाँ में है उनमें गृहस्थाश्रम की ममता नहीं है आवास मातृत्व तत्वानुसंधान बाधा जब तत्व का अनुसंधान के द्वारा तत्व का अनुसंधान में लगे हैं किसमें लगा है, को बार है। उनकी दृष्टि में दिखता नहीं है मुहूर्त बार बार बाधित हो रहा है इसलिए उसको उस कर्म को उनके द्वारा जो कर्म होता हो उसको लेकर के समझे कर नहीं सकते ये कहा कैसे होता है तो कहा में चास्ति सर्वत्र मिथिलायाम् राजा जनक का शब्द है एक राजा है, राज का चला रहे हैं पूरे मिथिला के अधिपति हैं किंतु उनका शब्द यह है ब्रह्मित थे राजा जनक ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी में हैं और गृहस्थ आसन भी देख रहे हैं किन्तु उनकी मन ऐसा था कैसा था यश में सर्वत्र में सर्वत्र जिस मेरा यह सर्वत्र है इतना बड़ा राज्य है यश्य में नास्तिक मेरा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं क्यों मिथिला आयाम प्रदीप्ता ये मिथिला नगरी के जलने पर मेरा कुछ जलने वाला नहीं है असंगता में वो ऐसे लोगों को लेकर के गृहस्थास्त्र के कर्म के साथ ज्ञान का समीक्षा करना युक्त नहीं है वह कर्मा भाषयों में ऐसा ये कहा उदगार दर्शनाथ ऐसे जनक आदि का उद्गार है ये संपूर्ण जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला जैसे उद्गार होने से एक उद्गार दर्शनात दर्शनाथ कर्मा भाषे न, न समुच्चय कर्म का जो आभाष होगा उसके साथ फिर पूर्वादि कहेगा चलो कर्म के साथ समुच्चय नहीं हुआ तो कर्मा कर्माभाष तो है वहां कर्म का आवास तो है उसके साथ समुच्चय करेंगे कर्म जैसा तो है ना वो जो वशिष्ट आदि के यहां भी जो हो रहा है कर्म नहीं है तो कर्म जैसा तो है तो कर्माभास के साथ समुचय करते नहीं कर्मा तो न समुच्चय कर्माभास के साथ भी ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता क्यों तत्र विधि न दृश्य दे कर्माभाष के साथ ज्ञान का समुच्चय करने के लिए विधि वाक्य है ही नहीं विधि वाक्य के न काम नहीं कर सकते विधि भाव एक व्याख्या तो यही था ये उपनिषद इसकी व्याख्या करनी है या नहीं करनी है पूर्व ने कहा था इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है पूर्व लोग आके बोले थे अब ये जो सिद्ध कर दिया अभी तक ये उपनिषद स्वतंत्र है आत्म मोक्ष देने के लिए स्वतंत्र है इसलिए इसकी व्याख्या करनी चाहिए यही उपसंगार करना चाहते है कहा टिप्पणी चार नंबर की टिप्पणी इधर अच्छा अस्तुत ही अविरोधाद कर्माभाष न भी समुच्चय फिर कर्म के साथ विरोध होता हो तो कर्म के आभास के साथ समुचय किया जाए तो कहते नहीं हो सकता ये बता दिया कर्माभाष न समुच्चयो एक पांच की टिप्पणी तत्र ही न तत्र, तत्र इत हेतु उसमें हो नहीं सकता इसमें कारण बतलाते हैं क्या अविरोधे विधि अभाव अभाव समुच्चय अविरोध है यदि कर्माभास के साथ में ज्ञान का कोई विरोध नहीं है कर्म के साथ विरोध है कर्माभास के साथ विरोध न होने पर भी विधि नहीं है विधि विधि वाक्य नहीं है कर्माभास के साथ ज्ञान आर्जन करे ऐसा कोई विधि वाक्य मिलता नहीं है जैसे समुचय नहीं हो सकता क्योंकि निष्फला तो और दूसरी बात कर्माश के साथ में ज्ञान का समुचय करेंगे तो फल क्या मिलेगा जो कर्म नहीं है कर्म का आवास है उसके साथ ज्ञान का समुचय करेंगे फल भी नहीं मिलना है इसलिए भी कर्माभाष के साथ भी विधि नहीं ये बता दिया एवं कर् भाष्य में बोलना चाहते हैं आगे एवं उक्त संबंध प्रयोजना प्रयोजनाया उपनिषदों अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरण आरभ के भाष्यकार लिखते हैं इस प्रकार से जिसका संबंध बता दिया जिस उपनिषद का संबंध बता दिया अधिकारी बता दिया मुमुक्ष इसका अधिकारी है विषय बता दिया जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो होगा इसका विषय होगा इस उपनिषद का विषय वही हो होगा संबंध अधिकारी विषय और प्रयोजन प्रयोजन वक्ष होगा विद्यते हृदय ग्रंथि आदि करके प्रयोजन बताएगी स्वयं बताएगी एवं उक्त संबंध उक्त संबंध में दो नंबर की टिप्पणी है ना नहीं तीन नंबर विषयग्रंथसबंधस्पूप विषय और ग्रंथ का संबंध तो प्रतिपादे प्रतिद्य भाव होगा ग्रंथ प्रतिदक होगा विषय तो प्रतिपाद्य होगा ये ये प्रसिद्ध नोक्तो नोक्तो उक्त विषय और ग्रंथ का संबंध नहीं नई क्य प्रतिभाष प्रयोजन संबंध उक्ता यहाँ पर केवल पुरुषकार का प्रयोजन का संबंध बताया मोक्षु का और मोक्ष का दोनों का संबंध बताया प्रयोजन मोक्ष है और मुक्षु अधिकारी है दोनों का संबंध बता दिया संप्रदाय की परंपरा दिखाए दिखा के बता दिया कहा उक्ता है वह उपलक्षण उपलक्षण है हाँ ये तथा तो अधिकारी विषय अधिकारी और विषय का भी उपलक्षण है उसका भी संबंध बता दिया समझना भी सूचित तो कर दिया था भाषा मेरा उक्त संबंध प्रयोजन आया उपनिषद जिसके संबंधादि प्रयोजन बता दिया है इस उपनिषद का अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरण आरभ कम अक्षर में हम लिखेंगे ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे अल्पाक्षरम जिसमें अक्षर बहुत कम होगा अल्पाक्षर में ग्रंथ का व्याख्या हम करेंगे ग्रंथ माने उपनिषद जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या उस ग्रंथ का विवरण माने व्याख्या आरम्भ थे मया आर थे मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है भाष्यकार ऐसी प्रती क्या करते हैं कर अब प्रश्न होगा कि उपनिषद जिसके संबंध बता दिया इसे उपनिषद ग्रंथ का व्याख्या करते कहते अब यहां ग्रंथे कथम उपनिषद शब्द प्रयोग भाष्यकार ने उपनिषद शब्द का प्रयोग ग्रंथ में कैसे कर दिया हम इसके व्याख्या करते हैं उपनिषद का व्याख्या करते हैं कि कर, मंत्र क्या है? है तो है तो ग्रंथ में कैसे उपनिषद शब्द का व्याख्या कर दी दीका कर उपनिषद शब्द का मुख्य प्रयोग तो ब्रह्म विद्या में होता है आत्मज्ञान को उपनिषद कहा जाता है उपनिपूर्वक अवसाधन धातु है तीन अर्थ वाला धातु धातु का आत्मज्ञान में करता है तो ग्रंथ में कैसे बोल दिया भाष्यकार ने हम इस उपनिषद के व्याख्या करेंगे करके ये शंका उठा रहे हैं ग्रंथ है कथम उपनिषद शब्द प्रयोग शाम ऐसी शंका किसी के मन में आ जाए तब कहते हैं उपनिषद शब्द भाच्य विद्या है है शब्द का अर्थ मुख्य होता है विद्या आत्मविद्या आत्मज्ञान को उपनिषद शब्द का अर्थ घटेगा घटाकर तो दिखाएंगे भाष्य में दिखाएंगे उपनिषद शब्द उपर भी दो उपसर्ग होते हैं शलि धातु है कोई प्रत्यांत है गति विसर्ग अवसाधन तीन अर्थ में धातु होता है तो तीनों अर्थ आत्मविद्या आत्म में ज्ञान में घटना है तो ग्रंथ में क्यों कहते हैं उस ज्ञान के लिए ग्रंथ है इसके बिना ज्ञान नहीं होगा इसके लिए इसमें भी गौण प्रयोग है उपनिषद शब्द ग्रंथ में गौण प्रयोग है मुख्य प्रयोजन आत्मविद्या में यह अर्थ करने जा रहे हैं उपनिषद शब्द वाच्य विद्यार्थत्व उपनिषद शब्द का वाच्य जो विद्या है वो विद्या के लिए ये ग्रंथ है उपनिषद शब्द का अर्थ होगा आत्मज्ञान आत्मज्ञान उस आत्म के लिए ये मंत्र है ये मंत्र समझे बिना आत्मज्ञान नहीं होना है इसके लिए उपनिषद शब्द ऐसे आयुर्वेद बोल देते हैं आयु घी है घी आयु है ऐसा बोलती है घी आयु है क्या किन्तु आयु के वर्धक है इसलिए माने कार्य का प्रयोग कारण कर दिया गया आयुर्वेद उसी प्रकार यहां भी मुख्य उपनिषद शब्द का अर्थ तो आत्म ब्रह्म विद्या है ज्ञान है आत्मज्ञान है किंतु उस आत्मज्ञान के लिए ग्रंथ है इसलिए ग्रंथ को भी उपनिषद कह दिया गौण प्रयोग है ग्रंथ में गौण प्रयोग है आत्मज्ञान में मुख्य प्रयोग है उपनिषद का ये अर्थ करेंगे ये कह रहे संपनिषद शब्द वाच्य विद्यार्था लाक्षणिक दर्शित हूं ये ग्रंथ में जो उपनिषद शब्द का प्रयोग हुआ लक्षण से बोल दिया शक्ति वृत्ति से नहीं शक्तिवृत्ति से तो आत्मज्ञान में प्रयोग हो रहा है उपनिषद शब्द का अर्थ लक्षण वृत्ति से बता दिया ग्रंथ में एक लाक्षण लाक्षण विद्याष्य दिखाना चाहते हैं आत्मज्ञान में ही मुख्य रूप से उपनिषद शब्द का अर्थ करता है उप भी दो उपसर्ग लगे हैं शब्दातु सल धातु है गति विसर्ग अवसाधन तीन अर्थ होता है कोई प्रत्यय लगा हुआ है ये दिखाते हैं यही दिखाना चाहते हैं या इमाम इत्यादि करके या इमाम ब्रह्म विद्या ये इमाम ब्रह्म विद्या जो लोग इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं इस ग्रंथजन्य जो ब्रह्म विद्या है आत्मज्ञान इस जो लोग ये प्राप्त ये ये जना इमाम उपयंति प्राप्त करते हैं आत्मभावे न किस रूप से प्राप्त करना कोई देवदत्त गांव में जाता हो गांव प्राप्त करना भिन्न नहीं आत्म भावे न उपयंति अभिन्न प्राप्त करते हैं जो लोग इस ब्रह्म विद्या को इमाम ब्रम विद्या इस ब्रह्म विद्या को आत्मभावे उपयंती अपने स्वरूप स्वरूपेण प्राप्त करते हैं भिन्नवे नहीं अभिन्न प्राप्त करते हैं श्रद्धा भक्ति पुरस् संत इसके लिए आत्मभाव से प्राप्त होने के लिए श्रद्धा युक्त तो होना चाहिए भक्ति युक्त तो होना चाहिए इसे पुरस्तर होते हुए जो प्राप्त करते हैं तेषा उन लोगों का इस ब्रह्म विद्या को जो प्राप्त करते हैं अभिन्न प्राप्त करते हैं हम ब्रह्माष्टमी क्यों ब्रह्म विद्या क्या है ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है उसी को ब्रह्म विद्या शब्द से कहा अच्छा तो उसको आत्मभाव से प्राप्त करने से क्या होगा तो कहते तेसाम जो लोग उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं आत्मभाव से उनका तेसाम गर्भ जन्म जरा गर्भ जन्म जरा रोगादी अनर्थ माने उनके जो गर्भ जन्म जरा रोगादि जो अनर्थ समुदाय था उसका नाश कर देती है निशातही नाश कर देती है कौन ये ज्ञान ब्रह्म विद्या ऐसे काम करती है इसलिए उपनिषद कहा निषात ही थी एक नंबर टिप्पणी है ना सदे प्रथमो प्रथम उक्तम अर्थम विसरणम आधा है निषात कहा सद धातु का पहला अर्थ क्या है विसरण सदरी विसरण गति अवसाधन तीन अर्थ में धातु है पहला अर्थ विसरण होता है उसको लेकर कहा थी ये कहा निषादी परम व्रह्म गमयती अथवा ये जो दूसरा है विसरण गति गत्यथक धातु जो होते हैं उसका तीन अर्थ माना जाता है ज्ञान गमन प्राप्ति पर ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली है इसलिए भी इसको उपनिषद कहते हैं उपनिषद का अर्थ दूसरा भी करता है कहा धातु का अर्थ है ये कहा परम बा ब्रह्म गमी पर को प्राप्त कराती है इसलिए भी उपनिषद कहा जाएगा आत्मज्ञान और अविद्यादि संसार कारणम अत्यंतम अवसाधी जो अवसाधन अर्थ है तीसरा अर्थ है धातु का अविद्या विद्यादि जो संसार के कारण को हमेशा के लिए नष्ट कर देती है समाप्त कर देती है इसलिए भी उपनिषद कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान को उपनिषद शब्द कहा जाता है ये तीन अर्थ याद किया है पाणी ने कहा सद्री गति विसर्ण अवसार धातु का ये अर्थ किया, किया है तो विसर्ण अर्थ भी है शिथिल कर देना और नष्ट कर देना अवसाधन अर्थ है और इसका एक गम गति का अर्थ होगा प्राप्ति करना तीनों अर्थ घट जाता है इसलिए उपनिषद कहा ज्ञान को और ग्रंथ को उस ज्ञान के लिए ग्रंथ है इसलिए लक्षणाकृति से उपनिषद कहा ठीक ठीक है आत्मा आत्मभावे माने प्रेमास्पद तय देखो सबसे प्रिय रूप से जो प्राप्त किया जाए वह आत्मा है अयम आत्मा परम प्रेमास्पद आया है या आत्मा परम प्रेम का आस्पद ही होता है बाकी तो स्वार्थिक है दूसरे से हम प्रेम करते हैं स्वार्थ के लिए करते हैं हमारे कोई स्वार्थ पूर्ति होना हो हम प्रेम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे दूसरे के साथ प्रेम होता है स्वार्थ के लिए होता है और अपने आप के लिए प्रेम जो होता है निस्वार्थ होता है यह आत्मा परमात्मा है क्यों परम प्रेम का आस्पद स्थान है यह इससे या इसे ज्यादा प्रेम कहीं भी नहीं होता है जितने प्रेम होता है हो इसलिए परम प्रेम का स्थान होने से आत्मभावी करता है प्रेम के आश्रय भूत करके प्रेम का आशपत स्थान जो एक बनकर के इसको प्राप्त करते हैं ये कहा एक अन्य शब्द था भाष्य में गर्भ जन्म जरा रोग आदि निषात अनर्थपूगम क्लेश समूह निषाते नाना प्रकार के जो क्लेश नाश कर देती है आत्मज्ञान होने पर क्लेश नहीं क्योंकि क्लेश शरीर भाव में होना था आत्मज्ञान हो गया तो शरीर भाव से ऊपर हो जाएगा क्लेश का नाश कर देती है इसलिए कहा अच्छा शिथिली करोती है ना शिथिल कर देती है शिथिली करोती अपरिपक्व ज्ञाना द्वित्रय जन्म भी पोक्ष संभव आने पहले अर्थ धातु का गति अब शिथिलीकरण होता है शिथिलीकरण क्यों कहते हैं परिपक्व ज्ञान हो तो इसी जन्म में मोक्ष जाएगा। बगर अपरिपक्व ज्ञान अधूरा ज्ञान हुआ हो परिपक्व न हो तो दो तीन जन्म और लगने की संभावना है मोक्ष के लिए कम से कम गर्भ जन्म जरा आदि को शिथिल तो कर देगी कह रहे हैं शिथिली करवती का अर्थ अपरिपक्व ज्ञान ज्ञानात द्वित्रेय जन्म भी मोक्ष संभव है अपरिपक्व ज्ञान हो तो दो तीन जन्मों से मोक्ष संभव है इसलिए शिथिल कर देना यह अर्थ आ जाएगा कहा टिप्पणिया छह सात आठ छ में कहा अवसाधि बक्षमाणे न पौनरुक्त भ्रम भारत आगे अवसाधि आना है अभी पहले आ गया विसरण विसरण और अवसाधन का अर्थ एक ही होता है तो दो दो अर्थ धातु में एक ही के लिए दो अर्थ दो दो शब्द क्यों दिया ये प्रश्न दोस्त की शंका होगी इसलिए कहा नहीं विस्तर शिथिली करो थी अर्थ करना और अवसाद नाशह थी ऐसा अर्थ ये कहा शिथिली करो थी इसके परिष्कार किया शिथिली करोती करके अपरिपक्व ज्ञान वाले जो व्यक्ति होंगे उनको दो तीन जन्म लग सकता है इसलिए शिथिली करो अर्थ कर देरण का अर्थ एक कैसे परिपक्व ज्ञान से अत्यंत अवसादी इतना परिपक्व ज्ञान का तो वो अवसादयती वाला कर थी। का नास, नास कर वो अर्थ घट जाएगा अत्यंत अवसादयती अविद्या संसार के कारण का नाश कर देता वह अर्थ धातु का घट जाएगा इसके लिए कहा विवक्षित यह विवक्षितम आहा अपरिपक्व अपरिपक्व ज्ञान वालों के भी दो तीन जन्म में जाकर के तो हो जाएगा एक कहा इति सामान्य उत्तरी भाव क्योंकि यह इमाम ब्रह्म विद्या कहा था कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा ये इमाम ब्रह्म विद्या जो जानता है विद्या को जो प्राप्त करता है आत्माभाव से प्राप्त करता है सामान्य रूप से कहा है इसलिए अपरिपक्व ज्ञान वालों का भी दो तीन जन्मों के बाद मुक्ति होने की संभावना है ये सिद्ध तो। होगा विद्या यदि सामान्य होते हुआ शिथिलीकरण विषदी द्वित्री शिथिलीकरण कैसा दो तीन जन्म और लग सकता है उसको अपरिपक्व ज्ञान वालों के लिए मोक्ष में क्ष धीरे धीरे जो नष्ट होता हो ना उसको कहते हैं शिथिली हो गया शिथिलीकरण हो गया ऐसे अपरिपक्व यदि उगतिया न यथा श्रोत से वे कार्यता हूं अपरिपक्व ज्ञान वालों को दो तीन जन्म में मोक्ष होगा अपरिपक्व ज्ञान ही होता है ऐसे मत समझना यह नहीं समझना क्यों परिप पक्वी भूता दिदी जब विपक्षी तत्व पक्का होने पर ही मोक्ष बना है परिपक्व ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है और ज्ञान में अधूरा ज्ञान में भी दो तीन जन्म में मोक्ष हो जाएगा नहीं वो पक्ता जाएगा परिपक्व होगा हो तो मोक्ष होगा ये अर्थ लेना होगा द्वित्रयी जन्म भी द्वित्रय कहा देव या तीन जन्म और लेना पड़ेगा उनको ऐसा कहा तो क्यों ऐसा कहा और भी जन्म हो सकते हैं द्वित्रय क्यों कहा कहते कपिल आदि करवा न्याय मीमांसा पूर्व मीमांसा में सूत्र दिया है पूर्व मीमांशा में जयिन जी का सूत्र में आया कबीन जलान आरभे आलभे ऐसा वाक्य कहीं है कबीन जल कबूतर कबूतरों को यज्ञ में उड़ाने का है काम है तो कपिन जलान दीप्तिया का बहुवचन आ गया कितने कबूतरों को उड़ाना है वो प्रश्न उठेगा कबीन जलान बहुवचन शब्द है कबीन जलान ऐसा शब्द आया तो कितने कबूतर उड़ाना चाहिए पूर्वादी बोलेगा बहुवचन का प्रयोग है ज्यादा से ज्यादा उड़ा देना चाहिए बहुवचन जलान बहुवचन है तो वहां सिद्धांत निर्णय लिया तीन कबूतर क्योंकि बहुवचन तीन से शुरू हो जाता है तीन कबूतर उड़ाने चाहिए तो यहां भी दो तीन जन्म इसलिए कहा एक अबीन जलाकरण न्याय लगा युक्ति लगा करके दो तीन जन्म कहा ऐसा बताया इस तरह से ये जो अवतरण भाष्य चल रहा था को पूरा हो गया अब आगे मंत्र का अर्थ चलेगा मंत्र होगा समय हो गया है ठीक तरह का ओम भद्रांग कर्णे विही स्तुत्या मदेवा भद्रांग पश्चेवा अक्षय दिग्यजत्रा स्त्रेहिं रंगे स्तुत्वा कुम्सस्तमो विक्षेमदेवहितम् जलायो ओम शाहं देशां देशां